संहिता, देश काल पात्र और दान आदि का विचार ऋषियों ने कहा समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन करें सूर्य बोले महर्षियों देवयज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध गृह समान फल देने वाला होता है अर्थात अपने घर में किए हुए देवयज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं गोशाला का स्थान घर की अपेक्षा दस गुना फल देता है जलाशय का तट उससे भी दस गुना महत्व रखता है तथा जहाँ बेल तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान जलाशय के तट से भी दस गुना फल देने वाला होता है देवालय को उससे भी दस गुणे महत्व का स्थान जानना चाहिए देवालय से भी दस गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट उससे दस गुना शेष्ट है नदी का किनारा उससे दस गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट और उससे भी दस गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ गंगा गोदावरी कावेरी ताम्रपर्णी सिंधु सरयू और नर्मदा इन सात नदियों को सप्तंगा कहा गया है समुद्र के तट का स्थान इनसे भी दस गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी दस गुना पावन है सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए यहां तक देश का वर्णन हुआ अब काल का तारतम्य बताया जाता है सतयुग में यज्ञ दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं ऐसा जानना चाहिए त्रेतायुग में उसका तीन चौथाई फल मिलता है द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है कलयुग में एक चौथाई ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस चौथाई फल में से भी एक चतुर्थांश कम हो जाता है शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है